संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व श्री कृष्ण का अर्जुन से द्वारका जाने का प्रस्ताव करना जनमेजा ने पूछा विप्रवर जब पांडव विजयी हो गए और राज्य से सब और शांति स्थापित हो गई उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने क्या काम किया वैश्व ने कहा राजन पांडवों ने संग्राम में विजय पाकर जब राज्य में सब और शांति फैला दी तो श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई वे दोनों आनंदित होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों की सुनम्य शिखरों पर विचरने लगे घूम फिरकर वे पुनः इंद्रप्रस्थ में लौट आए और वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे और आपस में बहुत प्रेम रखते थे एक दिन बातचीत के प्रसंग में वे दोनों देवताओं और ऋषियों के वंशी वंश की चर्चा करने लगे भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ और पदों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने अपने युक्त युक्त अर्जुन को सांत्वना देते हुए से कहा, पार्थ, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर और भीम से तथा नकुल सहदेव के पराक्रम से समूची पृथ्वी पर विजय पाई है आज वे शत्रुहीन भूमंडल का राज्य भोग रहे हैं यह अकंटक साम्राज्य उन्हें धर्म के ही बल से प्राप्त हुआ है धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी ही कटुवादी और दुरात्मा थे इसीलिए वे अपने बंधु बांधो से मरे, मारे गए अर्जुन तुम्हारे साथ रहने पर तो मुझे निर्जन वन में भी सुख मिलता है फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो वहां की तो बात ही कहा क्या है जहाँ धर्मपुत्र राजा युतिष्ठिर महाबली भीमसेन और माद्रीनंदन नकुल सहदेव रहते हैं वहीं रहने में मुझे विशेष आनंद मिलता है इस पिताजी भैया बलभद्र जी तथा अन्य अन्य वृष्णिवंशियों को मैंने नहीं देखा है इसलिए अब द्वारिकापुरी को जाना चाहता हूँ आशा है तुम भी मेरे इस विचार से सहमत हो गये महाबाह यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे मेरी द्वारका जाने का प्रस्ताव करो मेरे प्राणों पर संकट आ जाए, तब भी मैं धर्मराज का अप्रिय नहीं कर सकता फिर द्वारका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं, यह तो हो ही कैसे सकता है पार्थ मैं सच्ची बात बता रहा हूँ मैंने जो कुछ किया या कहा है वह सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे ही हित की दृष्टि से किया है अब यहाँ मेरे नहने का प्रयोजन पूरा हो चुका धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और और सहायकों के के मारा गया तथा समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी पर्वत वन और से धर्मराज के अधीन हो गई। इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दिला दो मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है वह और मेरा यह शरीर धर्मराज की सेवा में समर्पित है वे मेरे परमप्रिय और माननी है, अब तुम्हारे साथ मन भलाने के सिवा यह मेरे रहने का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया